jit fix fixer meri fixer fixer meri fixer jit ka आज मैं तुमको बताऊंगा रेगिस्तान में फूल कैसे खिलता है समझाऊंगा बेटा कोई किसान का गरीब इंसान का बन जाता है धन सबकी छोटी सी पहचान का खेत में जो काम करता कम बहुतता आराम करता घर वाले जब सो जाते थे, थे खुद की नींद हराम करता बाप बोला फर्जी है तू फर्जी काम क्यों करता है जो खानदान में कोई न रखता वैसे हो भी रहता है खानदान में कोई न रखता वैसे हो भी रहता है खानदान में कोई न रखता वैसे हो भी रहता पर सोचा कोई न गांव से हूं बाप भी किसान है खोने को कुछ है नहीं तो फिर क्या नुकसान है ट्राई करके देख ले करने में क्या जाता है ये तो डेली सुनते हैं कि करने वाला पाता है तो कंप्यूटर पुराना लेके टेक्नोलॉजी में सीखा बाकी का आउट ऑफ सिलेबस दुनिया से ही माइनस है गुरु तो कोई था नहीं पर जाने मुझको खूब मिले फिर क्या था सोच लिया कि खोजनी है वेनजिलें और मिलेगा मैं पास करना है और मिलेगा मैं पास करना है और मिलेगा मैं पास करना है और मिलेगा मैं पास करना है थी बस बुरी पर रात पे हक मेरा था मन लगाकर खूब सीखा जब तक नहीं सवेरा था बस बाकी तो तुम जानते हो कि मेरी क्या कहानी है थोड़ी खुशी तो मिल गई पर बहुत सारी पानी खैर मेरा इतना ही काफी बात सब के करते हैं लोग भी कितने पागल हैं जो किस्मत से भी डरते हैं सिचुएशन ना बदलेगी बदलना तुझे खुद को है सपोर्ट भी कोई नहीं करेगा करना तुझे खुद को है करना तुझे खुद को है करना तुझे खुद को है करना तुझे खुद को है करना तुझे खुद को है बस एक बार सोच ले कि तुझे करना क्या है बस एक बार सोच ले कि तेरे लिए जरूरी क्या है फिर किसी की इतनी औकात नहीं कि तुझे आगे बढ़ने से रोक दे फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं, नहीं कि तुझे 10 साल बाद टोक दे लेकिन आज तुझे कोई टोक दे कोई भोक दे तो डरना मत आज तुझे कोई छोड़ दे कोई छोड़ दे तो सोचना मत एक बार जब चल दिया तो फिर रुकना मत थक के बैठने का मन करे तो बैठना मत भाई थकने के बाद की मेहनत ही तो काम आती है रात भर मेहनत करेगा तभी तो, तो सुबह आती है 12 रात के बजे हैं फिर भी सुबह अभी दूर है तेरी बॉडी तेरा माइंड तेरे से मजबूर है चमकना जो तू चाहता है तो जलना भी तो सीख ले हारने का ढोंका लिया है क्या थोड़ा सा तो जीत ले थोड़ा पागल सन की पुट्टू है पर दिल से सारा सच्चा है तू थोड़ा गुस्सा करता है पर यार इतना तो फिर बनता है चल उठ फट खड़ा हो चल उठ फट खड़ा हो देख के लगेगा किसी जिद पे अड़ा हो चल उठ फट खड़ा हो क्या लगे के कि किसी जिद पे अड़ा हूं और सुन तेरी जिद फिक्स है बाकी दुनिया फिक्स है बोल अभी फिक्स है और कल भी तो फिक्स है थोड़ा सा तो थो रिस्क है फिर तेरी जिद फिक्स है थोड़ा सा तो थो रिस्क है फिर तेरी जिद फिक्स है क्योंकि तेरी जिद फिक्स है बोल अभी सिक्स है, और क्यान भी तो फिक्स है, तेरी जीत फिक्स है, तेरी जीत फिक्स है